श इंद्रो बृहस्पति शो विष्णु्रम ाग्रता की व्यापकता को लेकर के हम विचार कर रहे हैं एकाग्रता की व्यापकता का अभिप्राय है जिस पदार्थ में हम एकाग्र होना चाहते हैं वह पदार्थ दो प्रकार का हो सकता है एक सूक्ष्म और एक स्थूल एक सबसे छोटा एक सबसे बड़ा तो यहां पर सूक्ष्मता की ओर और, और स्थूलता की ओर स्थान की दृष्टि से जो सबसे कम स्थान में आने वाला पदार्थ है वो है सूक्ष्म पदार्थ और जो सबसे बड़े स्थान में आने वाला जो पदार्थ है वो स्थूल पदार्थ इसी को अणु के रूप में और महत के रूप में कहा जाता है अणु का मतलब है सूक्ष्म पदार्थ और महत का अर्थ है स्थूल बड़ा पदार्थ और सूक्ष्मता के साथ में परम शब्द को जोड़ दिया है तो परमाणु बन गया और महत के साथ में परम जोड़ दिया तो परम महत हो गया तो सूत्र है परमाणु परम महत्वांतो से अवशिकाराधिपाद का यह चालीसवां सूत्र है सूत्र कहता है परमाणु परम अणु परमाणु यानी सबसे सूक्ष्म पदार्थ किसी पदार्थ को आप छोटा बनाते हुए जाइए किसी वस्तु को कम करते करते करते करते चले जाइए जो अंतिम इसके आगे और कम नहीं किया जा सकता यानी इसके आगे और टुकड़ा नहीं किया जा सकता इसके आगे और कटिंग नहीं कर सकते इसके आगे उसको दो नहीं बनाया जा सकता ऐसे किसी पदार्थ को सूक्ष्म करते करते करते करते जहां जाकर के रुक जाएंगे इससे और सूक्ष्म नहीं हो सकता उसको कहते हैं परमाणु एटम जिससे और सूक्ष्म नहीं बना जा सकता उसको यहां पर परमाणु कहा है बहुत सूक्ष्म पदार्थ वो अंतिम पदार्थ है उसके आगे और सूक्ष्म नहीं हो सकता भिप्राय यहां ये है कि किसी कार्य पदार्थ को किसी उत्पन्न पदार्थ को किसी उत्पन्न पदार्थ को हम छोटा बनाते जाएं और छोटा बनाते बनाते ऐसी स्थिति में पहुंच जाएं जहां उससे और छोटा नहीं बन सकता वो अंतिम रॉ मटेरियल के रूप में आपके सामने आ जाएगा मूल उपादान कारण के रूप में सामने आ जाएगा जिसके आगे और सूक्ष्म नहीं हो सकता उसका नाम है परमाणु और दूसरी बात कहिए परम महत महत का मतलब बड़ा और वो भी बड़ा एक से बढ़कर एक बड़ा बड़ा बड़ा बड़ा करते जाइए अब ये जो बड़े पदार्थों को देखते जाएंगे तो उससे बड़ा और कौन होगा पृथ्वी है पृथ्वी से बड़ा सूर्य है सूर्य से बड़ा आकाशगंगा है आकाशगंगा से बड़ा पूरा का पूरा ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड से भी बड़ा और कौन होगा आकाश है जिसमें सारा का सारा ब्रह्मांड स्थित है तो बड़े से बड़े पदार्थ की ओर आगे जाएंगे तो सबसे बड़ा पदार्थ है आकाश जिसके अंदर इसारा का सारा ब्रह्मांड स्थित है विद्यमान है वो है परम महत उससे बढ़कर और कोई वस्तु नहीं है उससे बड़ा कोई पदार्थ नहीं है सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ को परमाणु कहा है और महत से महत परम महत आकाश जैसे पदार्थ को कहा है तो कहा जा रहा है परमाणु परम महत्वांत सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ में और स्थूल से स्थूल महत् पदार्थ में अस्या इस मन का यहां सूत्र में अस्य शब्द मन के लिए आया है अस्य मनस इस मन का वशीकार वशित्व हो जाता है वशीकरण हो जाता है यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ में और स्थूल से स्थूल बड़े से बड़े पदार्थ में मन का नियंत्रण हो जाता है अर्थात अपने मन को सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ में लगा करके मन को अधिकार में लाया जा सकता है स्थिर किया जा सकता है एकाग्र किया जा सकता है और बड़े से बड़े पदार्थ में मन को लगा करके एकाग्र किया जा सकता है तो सूक्ष्म पदार्थ और स्थूल पदार्थ यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थों में मन को लगा लगा करके वहां मन को स्थिर कर करके वहां मन को एकाग्र किया जा रहा है और स्थूल से स्थूल पदार्थों में मन को लगा लगा करके वहां पर मन को एकाग्र किया जा रहा है तो व्यक्ति के अंदर एक सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है क्योंकि उसने अलग अलग उपायों को अपना अपना करके देख चुका है अभ्यास कर चुका है तो योगाभ्यासी अपने मन को सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ में भी लगाकर एकाग्र कर सकता है और स्थूल से स्थूल पदार्थ में भी मन को एकाग्र कर सकता है इतना सामर्थ्य इतनी क्षमता उस योगाभ्यासी में आ जाती है यही इस सूत्र का अभिप्राय है सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ में और स्थूल से बड़े से बड़े पदार्थ में मन का नियंत्रण हो जाना मन का नियंत्रण हो जाता है एक वशीकार एक विशेष वशित्व प्राप्त होता है योग अभ्यासी को वह व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है जिसमें चाहे उसमें मन को एकाग्र कर सकता है यही मनोनियंत्रण है मन पर एक अधिकार प्राप्त करता है योग अभ्यासी और यह विशेष अधिकार है यह विशेष अधिकार है और ऐसे अधिकार को प्राप्त करने वाला एक विशिष्ट होता होता है है क्योंकि उसका मन उसके अधिकार में होता है। अब वह व्यक्ति नहीं कह सकता है मेरा मन नहीं मानता मेरा मन चला जाता है मेरा मन रुकता नहीं है जिसमें मन को लगाना चाहता हूं उसमें नहीं लगता है जिसमें नहीं लगाना चाहता हूं उसी ओर मन जाता है मेरा मन अनियंत्रित है मेरा मन चंचल है यह बातें नहीं बोल सकता क्योंकि उसने अभ्यास किया है विशेष अभ्यास किया है इस स्थिति को समझने की चेष्टा करनी और यह स्थिति तब आती है जब इन सभी उपायों को अपना करके उसने देख लिया है अनुभव कर लिया है मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम यहां से लेकर के स्वप्न निद्र ज्ञानालंबन जितने उपाय बताए हैं उन सभी उपायों को अपना अपना करके देख चुका है और इन सूत्रों में जो नहीं बताया है और योग के अनुरूप जितने भी उपाय हो सकते हैं आप कल्पना कर सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो योग के अनुरूप है उन उपायों को अपना अपना करके व्यक्ति देख चुका होता है उसका मन अलग अलग उपायों के माध्यम से एकाग्र हुआ हुआ होता है ऐसी स्थिति में एक ऐसा नियंत्रण उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जिसको अपना करके योग अभ्यासी सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ में और स्थूल से स्थूल पदार्थ में मन को एकाग्र करने में सक्षम होता है और यही स्थिति एक योगाभ्यासी को होनी चाहिए तभी व्यक्ति अपनी इच्छा से अपने पुरुषार्थ से जहां मन को लगाना चाहेगा वहीं मन लगेगा जहां नहीं लगाना चाहेगा वहां मन नहीं लगेगा पूर्ण नियंत्रण मन पर रहेगा ऐसी स्थिति को जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो हमारा मन ईश्वर में भी एकाग्र हो जाएगा यानी जहां चाहे वहां मन को एकाग्र कर सकते हैं तो ऐसी स्थिति आ जाती है यदि हम ये चाहेंगे कि अब मैं मन को ईश्वर में एकाग्र करना चाहता हूं बस अनायास अपने मन को ईश्वर में एकाग्र करके ईश्वर का ध्यान वो व्यक्ति उचित रूप में करेगा जिसे ध्यान कहना चाहिए जिसे जप कहना चाहिए जिसे भक्ति कहना चाहिए उस व्यक्ति को ये स्पष्ट हो जाता है वो भक्ति को जप को ध्यान को ध्यान के रूप में ही कर पाता है उसी व्यक्ति का ध्यान यथार्थ में ध्यान बनता है और वही ध्यान एक स्थिति के आने पर समाधि के रूप में परिवर्तित होता है और जब वही ध्यान समाधि के रूप में परिवर्तित होता है तो आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है परमेश्वर का साक्षात्कार हो जाता है उसी साक्षात्कार के लिए ये सारा का सारा अभ्यास है उसी ईश्वरीय आनंद को पाने के लिए ये सब कुछ उपाय हैं। इन उपायों को अपना करके उस स्थिति तक हमें पहुंचना है और उस स्थिति तक पहुंचने के लिए व्यक्ति इन सारे उपायों को अपनाएगा और अपनाना ही होगा ताकि कब किस परिस्थिति में कौन सी ऐसी घटना घटेगी वहां पर हमें कैसे उपाय को अपनाना है इसका बोध उसको होता है इस कारण से वो कभी हताश निराश नहीं होगा उसे ये बोध रहता है किस परिस्थिति में कैसे उपाय को अपनाना चाहिए इसलिए वह व्यक्ति विचलित तो नहीं होता है वही व्यक्ति अपने आप को बनाए रखता है वही व्यक्ति अपने मन को सात्विक बनाए रखता है वही व्यक्ति अपनी बुद्धि को अपने नियंत्रण में रखता है अहंकार को अपने नियंत्रण में रखता है इंद्रियों को अपने वश में रखता है अपने शरीर को योग के अनुरूप बनाए रखता है उस स्थिति तक हमें पहुंचना है इस बात को समझने की चेष्टा करनी अब आइए जो सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ में मन को एकाग्र किस प्रकार किया जाएगा एक स्थूल उदाहरण को लेकर के हम विचार करते हैं पहले बाहर जो स्थल पदार्थ हैं, उनको ध्यान में रख कर के हम विचार करते हैं ताकि हम आंतरिक रूप से अपने मन को अंदर ही अंदर शरीर के अंदर एकाग्र करके सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ में एकाग्र किस प्रकार होता है व्यक्ति इस बात को समझने के लिए बाहर के पदार्थों को ध्यान में रख करके इस बात को समझने की चेष्टा करते हैं कैसे हम अपने मन को सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ में एकाग्र कर सकते हैं उसका कैसे अभ्यास करना है एक फल है सेव फल एप्पल जिस आकार में है इतना सा फल है आंखें खुली हैं हम इधर उधर अपनी दृष्टि को ना डालते हुए अपनी पूरी दृष्टि फोकस केवल उस सेव के ऊपर लगाना है उसी को समझना है जिस क्षेत्रफल में जितने स्थान में वो फल आता है उतने ही स्थान में अपने आप को देखना है उसी को समझना है और वही हम उसे और छोटा करके एक बेर बेर होता है बेर फल और बेर में मन को एकाग्र करना है कर तो हम आंखों के माध्यम से कर लें क्योंकि आंखें खुली हैं बेर पर दृष्टि डालनी है केवल सेव कितना बड़ा था उसके सामने बेर कितना छोटा है तो मन को और संक्षिप्त करना है यानी मन के फोकस को और कम करते जाना है बस केवल उस बेर पर मन को टिकाना है यानी आंखों के माध्यम से केवल उस बेर के क्षेत्रफल में ही रहना है इधर उधर नहीं जाना है और सूक्ष्म करते जाइए बेर तो बहुत बड़ा है लेकिन तिल पदार्थ को तिल जिसे हम तेल का प्रयोग कर, करते हैं तेल का मतलब वास्तव में तिल का ही तेल होता है तो ये जो तिल है बहुत छोटा सा होता है तिल अब आप देखेंगे तिल को देखने के लिए और संक्षिप्त करना पड़ेगा फोकस को और कम करना पड़ेगा केवल तिल पर केंद्रित होना होगा और कोई विचार आगे इधर उधर देखना नहीं केवल तिल पर ध्यान देना और उससे भी सूक्ष्म मिट्टी है और मिट्टी के एक कन को सामने रखिएगा मिट्टी के एक कन को सामने रखिएगा तिल की अपेक्षा मिट्टी का जो एक कन है उसके लिए और सूक्ष्म करना पड़ेगा केवल उस मिट्टी के एक कन पर मन को केंद्रित करना है उसकी सूक्ष्मता और कम होती जा रही है मान लीजिएगा हम एक दूरबीन रख करके देखें और उस मिट्टी के कन से भी और एक सूक्ष्म कन सामने रख लें तो और मन की सूक्ष्मता को बढ़ाना होगा और कम फोकस करना होगा केवल उस सूक्ष्म अणु पर उस अणु पर मन को केंद्रित करना है तो ये जो सूक्ष्मता है इस प्रकार की सूक्ष्मता है जैसे हम बाहर सूक्ष्म की ओर बढ़ते हैं ठीक इसी प्रकार हम अपने शरीर के अंदर भी सूक्ष्मता की ओर बढ़ेंगे शरीर के किसी एक अंग पर मन को लगा करके उसी अंग पर मन को केंद्रित करना है उसी अंग से संबंधित विचार करना है और दूसरा कोई विचार नहीं करना और शरीर का एक अंग तो बहुत बड़ा होता है और उससे और छोटा बना करके एक उपांग पर ले जाएंगे उससे भी छोटा बना करके आप एक ऊतक पर ले जाएंगे उससे भी छोटा बना करके और एक शरीर का एक अवयव पर ले जाएंगे और उस अवयव को भी छोटा करके उस अवयव का एक और छोटा अवयव बनाएंगे मानसिक रूप से बौद्धिक स्तर पर तो ऐसे सूक्ष्म से सूक्ष्म सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ में मन को लेते जाना है और उसी में एकाग्र रहना है यही महर्षि पतंजलि कहना चाहते हैं सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ में मन को एकाग्र करना यानी हमारे अपने मन को उसी सूक्ष्म पदार्थ के अनुरूप उसको फोकस करते जाना उसको और सूक्ष्म बन। बनाते जाना मन की जो दहरा है जो विस्तार है मन को उस विस्तार को कम करते जाना कम करते जाना कम करते जाना कम करते जाना और सूक्ष्म पदार्थ में मन को केंद्रित करना ये निरंतर अभ्यास कर करके सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ में मन को एकाग्र करने में हम सक्षम हो जाते हैं समर्थ हो जाते हैं एक अच्छा मन पर नियंत्रण आ जाता है मनोनियंत्रण हो जाता है मन पर एक अधिकार उत्पन्न होता है अब उस अधिकार से जब चाहे तब हम सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ में मन को एकाग्र करने में सक्षम हो जाते हैं यही उपलब्धि है अलग अलग उपायों को अपना करके मन को एकाग्र करने के पीछे इस स्थिति को समझ करके इसके अनुरूप निरंतर अभ्यास करके एक योगाभ्यासी अपने मन को अपने अधिकार में कर लेता है अपने नियंत्रण में कर लेता है मन पर नियंत्रण करना एक बहुत बड़ा कार्य है मन को अपने वश में करना मन को अपनी मुट्ठी में बनाए रखना अपनी इच्छा के मुताबिक मन को चलाना जहाँ चाहे वहीं पर मन को एकाग्र करना यदि ये, ये कला योगाभ्यासी को आती है इस कला से परिपूर्ण योगाभ्यासी होता है तो समझ लेना कि ऐसा योगाभ्यासी अपने मन को ईश्वर में एकाग्र करके ईश्वर का दर्शन करने में सक्षम समर्थ हो जाता है और उसका प्रयोजन इसी में है इससे हटकर उसका प्रयोजन नहीं है इस बात को हमें समझना है समझ करके इसका निरंतर अभ्यास करते जाना और यही अभ्यास हमें ईश्वर तक पहुंचाने वाला है इसी के लिए महर्षि पतंजलि ने यहाँ पर इन सारे उपायों को बताया है और इन उपायों को अपना करके किस तरह हम अपने मन को एक व्यापक दृष्टि से व्यापक एकाग्रता की ओर बढ़ा सकते हैं यानी मन की एकाग्रता की जो व्यापकता है वो सूक्ष्म से सूक्ष्म तक है और स्थूल से स्थूल तक है यानी सूक्ष्मता की ओर देखेंगे तो अति सूक्ष्म तक मन को एकाग्र कर सकते हैं और स्थूलता को लेकर के देखेंगे अति स्थूल अति व्यापक बहुत बड़े पदार्थ तक अपने मन को ले जा सकते हैं इन बातों को लेकर के यदि हम चलेंगे तो निश्चित बात है हम अपने मन को अपने नियंत्रण में करके अपने लक्ष्य को उद्देश्य को पूरा कर सकेंगे यही इस मन को एकाग्र करने के लिए मन की व्यापकता को लेकर के बात कही जा रही है परमाणु परम महत्वांतो अस् shama shanti leji o oh, shante shante sha